भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध लक्ष्मणा ने कहा रानी जी देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोक पालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया साथ भी मेरे पिता बृहस्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया महारानी जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी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 बाढ़ मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर बीत रहा, रहा था देवी जी उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में धुंधभिया बजने लगी बड़े बड़े देवता आनंद विवल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे रानी जी उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया मेरे पैरों के पायजेब रुंझुन झुंझुन बोल रहे थे मैं नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे मेरी चोटियों में मालाएँ गुथी हुई थी और मुँह पर लज्जा मिश्रित मुस्कराहट थी मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था रानी जी उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से तो और भी दमक उठा था मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा फिर धीरे से अपनी वनमाला भगवान के गले में डाल दी यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था मैंने ज्यो ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग पखावज शंख ढोल नगारे आदि बाजे बजने लगे नट और नर्तकियां नाचने लगी गाने लगे द्रौपदी जी जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी उन्हें वरण कर लिया तब कामा राजाओं को बड़ा डा हुआ वे बहुत ही चिढ़ गए चतुर्भुज भगवान ने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 युद्ध के लिए सज धज उस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक ले परंतु रानी जी उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे सारंग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बांह कट गई तो किसी के पैर कटे और किसी की गर्दन ही उतर गई बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए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 मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई उन्होंने अपने हितैषी सुहिदों ठगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण शैया आसन और विविध प्रकार की सामग्रियाँ देकर सम्मानित किया भगवान परिपूर्ण है तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियाँ सब प्रकार की संपत्तियाँ सैनिक हाथी रथ घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए रानी जी हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृहदासियां हुई हैं सोलह हजार पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा भव ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीत उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमा और उनकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहाँ से छुड़ाया तथा पाणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया रानी जी हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्युरूप संसार से मुक्त करने वाले हैं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 केसर की सुगंध से युक्त है उदार सिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियां भीली ने तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी उन्हीं की हमें भी चाह है